उपासना का अभ्यास करते हैं आज संध्योपासन मंत्र के अंतर्गत गायत्री मंत्र से अभ्यास करेंगे ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवस्य देवस्थीमी धियो यो न प्रचोदया पीछे इसका एक एक शब्दों का अर्थ आ चुका है उसी को आप दोहराते हैं या क्या करते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि जितना हम अभ्यास करते जाते हैं उतने उतने स्तर में अंतर आता है शब्द वही रहते हैं अर्थ भी वही रहते हैं कालांतर में संक्षेप होता जाता है उसका शब्द भी सारे रहेंगे लेकिन भाव उसके बनते जाते हैं जुड़ते जाते हैं इतना अंतर होना चाहिए अभी हम इसको तीन भाग में भी करेंगे ओम से हम एक द्रव्य विशेष लेंगे जो एक सर्वोत्कृष्ट द्रव्य है यहाँ पर हमको जैसे पृथ्वी सूर्य आदि मनुष्यादि की इन द्रव्यों की अनुभूति होती है सामने यह चीज दिखती हुई प्रतीत होती है ये है ऐसा ही ओम शब्द बोलने से ही भाव होना चाहिए ऐसा एक दिव्य पदार्थ हमारे सामने है वही ओम है अब उस पदार्थ के गुण का फिर विवेचन करेंगे वो कैसा दिखना चाहिए लगना कैसा चाहिए तो जैसे हम संसार के बारे में एक दृष्टि रखते हैं कि ये एक है बहुत बड़ा पदार्थ है अब दूसरी दृष्टि जाती है कि इसके अंदर अपने सूर्य चंद्र आदि रूप पृथ्वी आदि गुण के रूप में हैं इसके अवयव हैं इसी प्रकार से यहाँ ईश्वर के फिर अवयव हो जाएंगे ओम के भू भु है भूब है स्व है उससे हो गया प्राण के समान प्रिय और हम सबका धारण करने वाला है ईश्वर के अभाव में किसी का भी अस्तित्व एक तो सामने नहीं आएगा और धीरे धीरे विनष्ट होकर के सर्वथा विनष्ट हो जाएगा एक प्रकार से तो अपनी व्यवस्था के माध्यम से वो हमारी रक्षा कर रहे हैं सतत अस्तित्व को बनाए हुए हैं और विशेषकर जो चेतन से संबंधित कर्म आदि होते हैं इनकी रक्षा सदैव कर रहे हैं इनकी व्यवस्था तत्काल तत्काल करते जा रहे हैं इस तरह से हम सबका धारण करने वाले सदैव हैं वो प्राण हमारे शरीर को जैसे धारण कर रहा है गतिशील रख रहा है ऐसे ही ईश्वर भी हम सभी को एक साथ धारण कर रहे हैं अभी हम इस संसार विशेष में जो हैं संसार अपनी स्थिति विशेष में है या ईश्वर के संकल्प के कारण सुरक्षित है ईश्वर ने ऐसा संकल्प किया हुआ है कि इसको इस रूप में रहना है तो इसमें सीधे सीधे ईश्वर की सुरक्षा या संबंध जुड़ा हुआ है ऐसे ही हमारा प्राण भी है प्राण के बिना हम नहीं रह सकते एक क्षण भी इसलिए प्राण हमारे से प्रिय है इससे भी बढ़ करके ईश्वर है भू का ये अर्थ लेना है यहाँ प्राण और ईश्वर की तुलना करनी है प्राण को हम महत्व दे रहे हैं ईश्वर को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं प्राण भी वस्तुतः ईश्वर का ही है इसलिए हम केवल प्राण को महत्व दे दें ईश्वर को नहीं दें तो ये कृतज्ञता होगी तो हमें उस कृतज्ञता की अनुभूति होनी चाहिए अगर हम प्राण की तुलना में ईश्वर को बड़े नहीं मानते हैं उतना महत्व तो नहीं दे रहे हैं प्राण को बचाने के लिए जैसे सदैव अपेक्षा रखते हैं एक आंतरिक बुद्धि रहती है हमारे पास ये बना रहे उसके संबंध को नहीं तोड़ना चाहते हैं ठीक ऐसी ही जिज्ञासा ईश्वर के प्रति बननी चाहिए भू शब्द के उच्चारण के साथ साथ भूवा में है जैसे किसी वैद्य से हम अपेक्षा रखते हैं या कोई रोगी किसी वैद्य से अपेक्षा रखता है कि हमारे रोग को ठीक कर देगा या उसके सामने कोई भी जो परेशानी होती है हम इसलिए रखते हैं और ये मान के रखते हैं कि ये हमको उससे बचा लेगा तो एक अत्यंत आतुर की जिस प्रकार से चिकित्सक के समक्ष स्थिति रहती है वही स्थिति ईश्वर के समक्ष यानी भुवा जब हम बोल रहे हैं ईश्वर को तो हमारे सारे दुखों को दूर करने वाले हैं जैसे रोगी के लिए चिकित्सक होता है उसको दुखों को दूर करने वाला दिखता है साफ साफ तो ऐसी ही दृष्टि यहाँ भुवा शब्द के साथ ईश्वर के प्रति अपनी बननी चाहिए कि हमारे जितने भी अज्ञान हैं क्लेश हैं, या दुख की जो स्थिति है इन सभी के दूर करने वाले और पूरी तरह से दूर करने वाले आप हैं ऐसी एक दृढ़ात्मक ज्ञानात्मक स्थिति बननी चाहिए भूव शब्द के उच्चारण के साथ यही इसका भाव होगा यहाँ पर सुहा शब्द में एक निश्चिंतता होती है जैसे कोई बालक होता है और अपने संपन्न माता पिता के घर में रह रहा होता है या माता पिता के पास रहता हुआ कैसी अनुभूति करता है वो सर्वथा अपने को निश्चिंत स्वतंत्र संपन्न अनुभव करता है और उसके पीछे कारण होता है कि मेरे माता पिता ऐसे हैं उस बालक की दूसरों के साथ बातचीत में व्यवहार में लेन देन में सभी जगह वो भावना काम करती है कि मेरे माता पिता ऐसे हैं इतने संपन्न हैं धनार्थी हैं जो भी हैं बहुत ही उत्तम हैं तो जैसे अपने माता पिता के संबंध से इस बालक की चित्त में उत्कृष्टता दिखती है वही उत्कृष्टता यहाँ ईश्वर के साथ उसके जब हम कहेंगे स्व यानी आनंद स्वरूप है उत्कृष्टता अपने को दिखाई देनी चाहिए चित्त में फैलाव आना चाहिए ये तब आएगा जब संबंध बनेगा वस्तुतः तब बालक की माता पिता के साथ उसके भावना में अंतर का कारण है अपनत्व का दिखना उसको अपने से संबंध दिखाई देता है माता पिता से अपनत्व प्रतीत होती है वहां पर तभी उसको ऐसा लगता है अन्यथा नहीं लगेगा तो यहाँ भी ईश्वर आनंद स्वरूप होते हुए अगर ईश्वर के साथ अपना संबंध नहीं दिखाई दे रहा है तो चित्त की ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि चित्त की स्थिति बनाने के लिए अपने को ईश्वर के साथ संबंध बनाना आवश्यक होगा ईश्वर अपने हैं ऐसा लगना चाहिए आनंद स्व का उच्चारण करते हुए ईश्वर को अत्यंत संपन्न आनंद स्वरूप और उसके साथ साथ अपना आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ अर्थात संपूर्ण समर्पण की स्थिति साथ में बनानी है ईश्वर शब्द का होगा आगे है तत्सवितुविण्यम भर्गो देव से धीम इसमें मुख्य चीज है क्रिया लेनी है धीमही धीमही का मतलब है धारण करते हैं अर्थात हम ऐसा ही बन रहे हैं ऐसा ही हम हो जाएंगे कैसा सवितु वरिण्यम भर्ग सविता जो सकल संसार के रचयिता हैं, उनका जो वरेण्यम अत्यंत श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट भर्ग क्लेशों को भत्म भस्म करने अर्थात अत्यंत शुद्ध पवित्र जो स्वरूप है ईश्वर का ईश्वर पवित्रता का अर्थ होता है जिसमें धर्माचरण की जो प्रवृत्ति का हेतु है वो पवित्रता कहलाती है जिसमें अधर्माचरण में प्रवृत्ति होती है वो अपवित्रता अर्थात अधर्म कहलाता है अधर्म का कारण असुचिता या अपवित्रता है धर्म का कारण सुचिता या पवित्रता है तो जिससे धर्म में सुखद कार्यों में प्रवृत्ति होती है वह पवित्रता यानी ऐसा ही ईश्वर का स्वभाव है तो ईश्वर के उस वरिण्यम अत्यंत पवित्र शुद्ध स्वरूप को हम धारण करें धीमे ही धारण करें यानी अपने हृदय में अपने आप में स्वयं को पवित्र ईश्वर को धारण करें या ईश्वर के अनुकूल अपने को हम बना रहे हैं ऐसी यहाँ बनानी है अब इसके लिए होगा कि फिर कौन कौन से दोष हैं अपने तो वर्तमान में ही जो भी दोष वृत्ति के रूप में जितने भी आ रहे हैं वही दोष हैं सब सारे के सारे ईश्वर से अतिरिक्त जो भी ज्ञान आ रहा है विचार आ रहा है सब भी दोष हैं और पवित्रता वही है तो इनको ही नहीं लाना ऐसा आत्मल दिख जाना ऐसा आत्मविश्वास हो जाना कि अब मेरे बिना ये नहीं आएंगे मुझे नहीं करेंगे वर्तमान में यही पवित्रता की स्थिति होगी लक्षण होगा ऐसा लग रहा है कि अब मेरे में कोई दोस्त नहीं है तो समझे हम पवित्र हो गए हैं ये सानिध्य की सफलता होगी यहाँ पर इतने भाग की और इतने से भी नहीं होता है तो अब इसके लिए आगे का भाग लेंगे धियो यो न प्रचोदयात अब इन सभी भावों को हम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं इस अवस्था में हम नहीं जा पा रहे हैं इसका कारण है हमारी बुद्धि निर्मल नहीं है ज्ञान का भाव है अथवा ज्ञान अधिक मात्रा में हमारे चित्त में विद्यमान है तो उसको अब हमें दूर करना है उसके लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करें यानी ईश्वर के जो भी विशिष्ट गुण हैं धर्म हैं उसको यदि हम देखते रहते हैं तो अपने अंदर ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होती है जिसे लोक में व्यवहार में किसी गुणवान व्यक्ति को देख करके धनवान को देख करके बलवान को देख करके स्वतः हम उससे अभिभूत हो जाते हैं उसके अनुकूल तत्पर हो जाते हैं होने के लिए चलने के लिए वो प्रभाव होता है उसका ऐसा ही प्रभाव यहाँ पर ईश्वर से अपने प्रति दिखना चाहिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करना यही है हमारी बुद्धि अपनी ओर से प्रेरित होने लग जाए और ऐसा भी नहीं हो रहा है तो प्रार्थना के रूप इसमें लेना है सामर्थ्य बल ज्ञान जो भी है अभाव दिखता है उसको हमें प्राप्त कराइए ऐसी प्रार्थना ईश्वर के साथ करनी है इसमें ऐसा लगने लग जाएगी साक्षात ईश्वर हमको प्रेरित कर रहे हैं हमको दिशा निर्देश कर रहे हैं उपदेश कर रहे हैं हमको चेता रहे हैं जना रहे हैं ऐसा भाव मन में उत्पन्न करना इन शब्दों का उच्चारण करते हुए तो ये सारे भाव इन मंत्रों से लेने हैं ऐसे अभ्यास करेंगे ओ, भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्योदेव से सभी के धारण करने वाले हैं हम सबको आपने अस्तित्व दिया है हमारे अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं हमारे अंदर अभी यह जो ज्ञान विज्ञान प्रतीति अनुभूति उत्पन्न हो रही है जिससे मैं अपने आप को कुछ जान पा रहा हूँ यह सब आपकी कृपा के कारण है आगे भी मैं जो अनुभूति कर सकूंगा, जिसके कारण अपने आप को समझ सकूँगा इनमें भी आपका ही संकल्प आपकी ही कृपा फलीभूत है संबद्ध है इस प्रकार से आप मेरे लिए प्राण के समान हैं आप ही मेरे जीवन हैं आप ही मेरे सब प्रकार के रक्षक हैं मैं आपके ऊपर आदृत हूँ निर्भर हूँ आप पर ही स्थित हूँ मैं वह अविद्या से अज्ञान से ज्ञान के अभाव में तथा अपनी असमर्थता आदि दोषों के कारण सदैव अपने अभिष्टों को प्राप्त करने में असमर्थ रहता हूँ तृप्ति संतोष आदि के अभाव में सदा हमारा चित्त विचलित रहता है संसार के प्रति अभिमुख होता है इन सब कारण से मैं सदा दुखी और व्यथित रहता हूँ इन सब का निदान केवल आपका ही सानिध्य है आपका ही शरण है आप कृपा करके मुझे इन सभी दोषों से क्लेशों से अधर्माचरणों से पूरी तरह से छुड़ा दीजिए मैं आपके ही समान निश्चिंत निर्भय निर्द रहना चाहता हूँ मेरे सारे क्लेश विद्या ज्ञान को आप नष्ट कर दें स्वयं मैं इन्हें दूर करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ अतः आपकी शरण में हूँ आपको समर्पित हूँ आप मेरे इन दोषों को मुझे जनाइए तथा दूर करने की सामर्थ्य दीजिए आप ही इसे दूर कर दीजिए एक एकदर्थ मैं आपकी शरण में हूँ आपके समक्ष नतमस्तक हूँ आप मेरे शरीर के मन के बुद्धि के समस्त दोषों को सदैव ही जान रहे हैं उसी के अनुसार आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें इन सभी दोषों को दूर कर दें आप स्व आनंद स्वरूप हैं और मुझे यह सौभाग्य उपलब्ध है मैं आपके शरण में हूँ आपका पुत्र हूँ आपकी मेरी प्रति प्रीति है मुझ पर सदैव ही आपकी अनुकंपा बनी रहती है आप व्यक्तिगत रूप में मुझे सदैव देख सुन जान रहे हैं सदैव हमें सत प्रेरणाओं से उपकृत करते रहते हैं अतः मैं आपके प्रति अत्यंत विश्वसनीय हूँ आप मेरा आदर करते हैं मेरी भावनाओं के अनुरूप मुझे सदैव कृतार्थ करने को तत्पर रहते हैं यह मेरा अत्यंत सौभाग्य है मैं अपने सौभाग्य की सर्वथा रक्षा करूं। आप मुझे सदैव निर्भय निर्द्वंद बनाए रखें मैं अपनी श्रेष्ठता कुलीनता शुचिता को सदैव ही व्यवहार में प्रयुक्त करता रहूं। अपने शुद्ध स्वरूप से ही समस्त दोषों से दूर रहूं और आपके इस आनंद से परिपूर्ण रहूं मैं आपके आनंद से अतिरिक्त किसी अन्य प्रकृतिक भौतिक आनंद की कामना नहीं करूं इसके लिए आप मुझे सर्वथा संतुष्ट करें परितृप्त करें मुझे आनंदित करें आप अपने स्वरूप में हमें विलीन करें अपने गोद में अपने आश्रय में हमें लेकर कृतार्थ करें मुझे पूर्ण विश्वास है निश्चय से आप मेरी कामनाओं को सफल करते आए हैं अभी भी ऐसा ही करेंगे मैं आपके सानिध्य में सर्वथा निर्भय हूँ न सिंत हूँ निर्गंध हूँ ऐसी स्थिति मेरी बनाए रखें आप इस समस्त सृष्टि के रचयता हैं हम सभी जीवों को इस प्रकृति से जोड़कर कर इनके गुणों को स्वरूपों को जानने का अवसर दिया हुआ है परंतु अपनी अज्ञानता के कारण मैं इनसे संबद्ध होकर दुखी हो रहा हूँ इनसे अलग नहीं हो पा रहा हूँ इनके स्वरूप को समझने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ तह में ये आपके इस अतिश्रेष्ठ उत्तम पवित्र स्वरूप को अपनी बुद्धि में अपनी आत्मा में धारण कर रहा हूँ आप कृपा कर अपने उस पवित्र स्वरूप को मेरी चित्त में मन में हृदय में मेरी आत्मा में प्रकाशित करें आप दिव्य गुणों वाले हैं दिव्य गुणों के दान करने वाले हैं आपके समस्त दिव्य महान गुण अत्यंत वरण करने योग्य हैं सर्वथा आप निष्कलंक हैं निष्पाप हैं मैं भी अपने आप को ऐसा ही बनाना चाहता हूँ अतः आप मेरी आत्मा में अपने स्वरूप को प्रकट करें अपनी ओर से मैं आपके स्वरूप को समझने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ मेरी बुद्धि इतनी शुद्ध पवित्र नहीं हो पा रही है जिससे कि मैं सीधे आपको ग्रहण करूँ इससे अतः आप ही मेरी इस बुद्धि को अपने प्रति आने में अपने से संयुक्त होने में आपसे तदाकार होने में आपको मेरी बुद्धि का विषय बनाने में संयम सहयोग करें आपके ही सहयोग से आपके ही कृपा से आपकी ही प्रेरणा से मैं आपको प्राप्त हो सकूँ ऐसी मेरी आपसे बार बार प्रार्थना है कृपा कर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें अनुभूति को प्रधानता दें कल्पना संशय आदि को अवकाश नहीं दें ईश्वर है कि नहीं इस प्रकार के कोई भी संदेहात्मक विचार संशयात्मक विचार उत्पन्न नहीं होने दें सब है वर्तमान में ही सब है यही बुद्धि रखें नातीत ना नागत की सब कुछ यथावत वर्तमान है दोष यदि अपने हैं तो दोष दूर करने वाले भी सामने हैं दोष यदि हैं तो हमें ज्ञात हो और उसका निदान करता सामने हो तो चिंता की बात नहीं होती है सीधे दोष रखें और सीधे उसका निदान करें को प्रदान देने का अभिप्राय होता है ऐंद्रिक प्रवृत्तियों को रोक कर रखें देखने को भीतर से प्रयास नहीं करें आंखों में दबाव नहीं होने चाहिए सीधे आत्मा में ज्ञान भी हो रहा है ऐसी स्थिति रखें ज्ञानात्मक रूप में सब कुछ सामने आए भीतर कोई संकोच दबाव प्राण का किसी देश विशेष में शरीर के दबाव न बनने पाए अनायास सारे कार्य होते रहे निर्वाद रूप से शरीर को सुडौल सीधे रखें अकड़ नहीं हो एक स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए कुछ भी पता नहीं चल रहा है ऐसी स्थिति भी नहीं बनने दें जो भी ज्ञात हो रहा है बुद्धिपूर्वक अनुभव में विशेष रूप से प्रतीत हो लगता रहे मैं इस विषय को जान रहा हूँ विषय से संबंधित अज्ञानता नहीं उठने पाए ऐसा नहीं लगे मैं जान रहा हूँ परंतु क्या जान रहा हूँ ऐसी मूढ़ात्मक स्थिति नहीं हो ये मोह होता है मूढ़ता होती है विषय अनुभूति होती है पता नहीं चलना क्या विषय है गुण के माध्यम से उसका चयन करें कौन सा गुण है ये उससे अनुभूतियों का परिज्ञान होता जाता है केवल आत्मा और ईश्वर के ही गुणों को परिवर्तित प्रवृत्त होने दें शरीर संबंधी गुणों को बुला दें हटा दें समय पूरा होता है उपसंगार करें कृतज्ञता प्रकट करें हे परमपिता परमेश्वर आपने अपना सानिध्य अपनत्व देकर हमें कृतार्थ किया हुआ है मैं सदैव ही आपका आभारी बना रहूँ सदैव ही आपके साथ मेरा संबंध बना रहे मैं कभी भी आपको भूल नहीं पाऊँ ऐसी कृपा बनाए रखें